ततो तमो तथो भूय प्रेस तम प्रवेश अद्यापा तथा ते उपास ये जब हो तो ये ये ये ये देखिए है ना तो ये के कारण प्रथम पंक्ति में ते का कर लो ते अन्वत प्रवशंती ये अविद्या यहाँ पर अविद्या का कर है कर्म अविद्या का क्या है? करते हैं जो कर्म की उपासना करते हैं मतलब जो कर्मानुष्ठान करते हैं जो हाँ तो यहाँ पर निंदित बताया है ना अंधन मात्र इसलिए जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं केवल कर्म का अनुष्ठान मतलब ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होते ब्रह्म ज्ञान से नहीं केवल कर्म का अनुष्ठान तो ये, ये जो अविद्या कर्म उपास करते करते हैं जो केवल क्या करते हैं जो केवल कर्मानुष्ठान करते हैं वे प्रवेशन तमा अंधम कर्त करते अति गहन और तमा करते अज्ञान अज्ञान भी कर सकते अंधकार भी कर सकते वे अति गहन अज्ञान में प्रवेश करते हैं अति गहन अज्ञान में प्रवेश करते हैं जो केवल कर्म कर्मानुष्ठान करते हैं वे अति गहन अज्ञान में प्रवेश करते हैं मतलब उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना तो ये और अज्ञान दृढ़ होता चला जाएगा ठीक है अति गहन सच क्योंकि कर्मानुष्ठान से मुक्ति होती नहीं है कर्मानुष्ठान से मुक्ति हाँ तो ब्रह्म विद्या में यदि प्रवृत्ति नहीं हुआ है तो चाहे जितना कर्म अनुष्ठान करे व्यक्ति वो तो उसका संसार तो उद्धार होगा क्या कर्मानुष्ठान करेगा तो ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त न होकर के कर्मानुष्ठान में केवल कर्मानुष्ठान में कौन लगा रहता है काम कर्म करने वाली कौन जिनको तो भोग और ऐश्वर्य चाहिए मान सम्मान चाहिए तो ऐसे लोग भोग और ईश्वर में आस मनुष्य केवल कर्मानुष्ठान करते रहते हैं वे अति गहन अज्ञान में प्रवेश करते हैं क्योंकि उनका बहिर्मू वृत्ति है करेंगे शास्त्रीय कर्म करें। कैसे करनी है शास्त्री हाँ लेकिन बहुत सारी वास्तवें हैं उनकी स्मृति के लिए करते हैं और तो परमात्मा को जान पाएंगे कभी नहीं। कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी वे अति गहन में तो प्रेरित करते है उनका अज्ञान उत्तर उत्तर और दृढ़ होता चला जाता है लगाइए तो किसकी निंदा करती है कर्मानुष्ठ अब तो ब्रह्म विद्या ये विद्यायाम रखा है विद्यायाम का ब्रह्म उपासना जो ब्रह्म विद्या में रथ है तो कैसे यहाँ केवल ब्रह्म विद्या जो केवल ब्रह्म विद्या में लगे हुए हैं केवल ब्रह्म विद्या में मतलब क्या है कि उसके अंग रूप से नित्य कर्म बिल्कुल नहीं करते हैं उसके अंग रूप से नित्य कर्म बिल्कुल ही नहीं करते है तो ये विद्यामता जो ब्रह्म विद्या में लगे हुए है अच्छा ऊ है ये विद्यायाम कू था ही ही जो जो केवल ही। में ही लगे रहते या या जो केवल ब्रह्म ब्रह्म में में लगे लगे रहते रहते हैं हैं या ते युतमा। ते तथा तथा भूया उससे किससे केवल कर्मानुष्ठान केवल कर्मानुष्ठान करने वाले को प्राप्त होने वाले से तथा कथ केवल करने वाले प्राप्त होने वाले अज्ञान से, अज्ञान से, है ना कम से केवल कर्म अनुष्ठान करने वाले को प्राप्त होने वाले अज्ञान से भू अधिक को प्राप्त करते अर्थ है जो विद्यायाम उठा जो केवल ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान में लगे रहते हैं जो यो, यो, ये क्या देव जो, जो केवल ब्रह्म विद्या में ही लगे रहते हैं तथा तथा भूया केवल कर्मानुष्ठ करने वाले को प्राप्त होने वाले अधिक से भूया युतमा अधिकतम को प्राप्त करते हैं या अधिकतम में प्रवेश करते हैं ऐसा भी कह सकते हैं अधिकतम को प्राप्त करते हैं अधिकतम में प्रवेश करते हैं ऐसा भी कह सकते हैं मतलब अधिक अज्ञान को प्राप्त करते हैं अधिक अज्ञान को प्राप्त करते हैं अच्छा अब सुनो यहाँ पर आप तो अब देखना क्यों इसको अधिक अज्ञान में कौन प्रवेश करेगा जो केवल क्यों ऐसा तो आ गया क्यों क्यों क्योंकि देखना कि की अभ्यास में लगा है लेकिन यदि नित्य नैमित्तिक कर्म बिल्कुल करेगा नहीं तो विद्या निष्पन्न हो नहीं जाएगी विद्यान तो विद्या का तो फल होना नहीं है और नित नैमित्त कर्मो को छोड़ने से पापो फिर चढ़ जाएगा और जो केवल कर्म अनुष्ठान में लगा है उसको नित नैमित्त कर्म छोड़ने का पापू नहीं लगा है ये की ब्रह्म विद्या को निष्पन्न नहीं कर पा रहा है तो उसका होता चला जाएगा जन्म वर्ण होता रहेगा और ये क्या है पर विद्या होगी नहीं पाएगी रुक जाओ कर अब ध्यान देना जो केवल विद्या के अनुष्ठान में लगा है ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान में लगा है नित्य कर्मों कर्मो को छोड़कर तो उसकी ब्रह्म विद्या होता है? नहीं भाई और नित कर्मों को छोड़ने से पाप हो बढ़ जाएगा तो ये और अधिक ज्ञान को प्राप्त होगा अब बोलो क्या कहना है तो जो है ना कर्म सभी प्रकार के कर्म लेना है क्योंकि जो ब्रह्म विद्या को छोड़ करके केवल कर्मानुष्ठान कर रहा है ना तो वो जो वो क्या है की सब प्रकार के कर्म लेना है नित्य तो करेगा ही और भी काम भी करेगा सब करेगा ठीक है काम भी करेगा सब कुछ करेगा ऐसा जो बताया ये फे लगा।, लगा है उसमें वो नहीं कर नहीं पाएगा बताया छोड़ा हुआ है नहीं नहीं नहीं विद्याम कर विद्या में ही बता विद्या का नुकसान नहीं लगा है अब देखना पहले औतर्णिका होनी चाहिए तो कोई बात नहीं देखी नियम तो यही औतर्णिका पहले वैसे देना भी चाहिए था से तरह से औतरणिका पहले देना चाहिए में देना चाहिए अनेक मंत्री औतरणिका औ अब एवं इस प्रकार विचित्र शक्ति बोगी में कहा सकते होता है साथी भाषा क्या <mbell> होगा विचित्र सत्य विचित्र yes. विचित्र शक्ति का विचित्र शक्ति वाला कौन है परमात्मा करमात्मा तो विचित्र शक्ति तो तो वाले परमात्मा को विषय करने वाली कौन विद्या ध्यान देना जिस तब किया जाए घट ज्ञान तो ज्ञान का विषय क्या होगा घटना पट ज्ञान तो पट ज्ञान का विषय क्या होगा ज्ञान विद्या एक ही है तो ब्रह्म यहाँ परमात्म विद्या का विषय क्या हुआ हाँ। तो ये जैसे घट को विषय करने वाला कौन सा ज्ञान घट को विषय करने, तो करने वाला परमात्मा को विषय करने वाला परमात्मा ज्ञान और परमात्मा को विषय करने वाली विद्या कौन परमात्मा विद्या वही ब्रह्म विद्या लगाइए इस प्रकार विचित्र शक्ति वाले परमात्मा को विषय करने वाली विद्या विद्या शब्द आगे लिखा है ना है ज्ञान बनवा किसके साथ है हाँ परमात्मा को विषय करने वाली विद्या मतलब विचित्र शक्ति वाले परमात्मा को विषय करने वाली, वाली विद्या परमात्मा से संबंध रखने वाली विद्या कौन सी विद्या है विद्या उसका विषय ब्रह्म है उसका विषय क्या है, है? और ब्रह्म कैसा है ठीक है और यहाँ पर देखेंगे विद्याम का एक विशेषण तो हो गया विचित्र शक्ति पर दूसरा विशेषण है कर्मांिकमरूप अंग वाली कर्म रूप अंग वाली अंग है ध्यान देना अंग का साधन अंग का क्या होता है साधन है? तो ब्रह्म नित्य नैमित्तिक कर्म कैसे किए जाते हैं अंगीकत होता है, के? अंग के है साधन के. अंगी का क्या सोता है, है, है? और अंग का क्या होता है साधन साधब होता है ना तो ध्यान देना ब्रम विद्या क्या है अंगी है और नित्य नैमित कर्म क्या होता है अंग है मतलब साधन अंगी तो ब्रह्म विद्या है ना अच्छा अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट तो फिर हम बताते हैं आपको मतलब यहाँ कर काम यहाँ पर है ना कोई बात नहीं है तो ऐसा सुनो पहले यदि बोंगली समाज करेंगे ना तो क्या होगा तो फिर अंगीत नहीं हो अंगी नहीं आएगा बता बता रहा हूँ चिंता मत करो फिर ऐसा कर्म की अंगी क्या होगा कर्म क्या है अंग अंगी कौन है विद्या है तो कर्म की अंगी विद्या कर्म की विद्या बस में ऐसी नहीं फिर तो यहाँ पर षठी तत्पुरुष समाप्त करना भूमरी नहीं करना यदि भूमि करेंगे ना तो कर्मां काम ऐसा होगा है ना कर्माणी अंगानी कर्माणी अंगानी तो उसे क्या कहेंगे कर्मां काम क्या दुखियां कर्मां का काम काम तो यहाँ बोबरी यहाँ पर समझना बोगरी नहीं है बल्कि एक कि अंगी शब्द है ना अंगी से क्या प्रत्यय करेंगे स्वास्थ्य में करेंगे? तो करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कर्म की अंगी विद्या कर्म की तो अंग कौन है अंगी अंगी ऐसा हाँ, हाँ कर्म की कर्म की, की? तो तो कर्म की अंगी शक्ति से नहीं कर्मड़ अंगिजाम ऐसा बोलो है ना की लगाइए विचित्र शक्ति वाली परमात्मा को विषय करने वाली तथा कर्म की अंगी विद्या या कर्म रूप अंग वाली विद्या भी कह सकते आशीचित ही है ना कर्म की अंगी विद्या या कर्म रूप अंग विद्या विद्या कैसी है कर्म रूप अंग वाली विद्या का उपदेश करके तो ये जो अभी तक जो उपदेश हुआ है ना तो उसमें जो ब्रह्म के विषय में बताया परमात्मा के विषय में बताया गया है वो परमात्मा विषय हो गई और उसका अंग क्या हो गया कर्म कुरु अंग तो कर्म को बता दिया लग गया उपदेश करके अनंतरम करके बाद में केवल कर्मावलंबिना केवल विद्यावलंबिना केवल कर्मावलम्बिना मतलब केवल कर्म का आश्रय लेने वाले केवल कर्म आगे आगे और केवल विद्या केवल विद्या और केवल विद्या का अवलंबन लेने वाले या केवल ब्रह्म विद्या का आश्रय लेने वाले की निंदा करते हुए की निन्ना? करते हुए यहाँ पर जो है वो पद केवल कर्माबिना और केवल विद्यावलंबिना तो निंदन निंदा करते हुए किसकी निंदा करते हुए केवल कर्म का आश्रय लेने वालों की तथा केवल विद्या का आश्रय लेने वालों की निंदा करते हुए ठीक है निंदा कर रहे है ना मा परमा करते हुए वर्णाश्रम से विद्या है तो नाम से ना पहले वाला भी, तो उसका भी बना। श्रम धर्म करते श्रम कर्म वर्ण ब्राह्मण आदि और आश्रम क्या हुआ सं वर्णाश्रम धर्म करते यहाँ पे कर्म है धर्म का क्या अर्थ यहाँ पर वर्णाश्रम के अनुकूल कर्म से अनुग्रहित विद्या सुनो अब ध्यान देना धर्म का अर्थ हमने क्या बताया कर्म बताया है ना विद्या है अंगी और कर्म क्या है उसका अंग विद्या है आपका साथ है। हाँ विद्या ठीक है तो अंग हो गया कर्म है ना ठीक है ना और विद्या का अनुग्राहक है कौन कर्म ऐसा सुनो जैसे जैसे नित्य नैमित्तिक कर्मो से जैसे जैसे वर्णाश्रम के कर्मों से नहीं, जैसे जैसे जैसे जैसे व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को करता है या नित नैमित्त कर्मो को करता है वैसे वैसे उसकी ब्रह्म विद्या उत्कर्ष हो जाती है नित नैमित्त कर्मों के करने से क्या होगा अंताकरण शुद्ध होगा अंताकरण शुद्ध तो ब्रह्म विद्या उत्कर्षता को प्राप्त करेगी और निर्मल हो जाएगी स्पष्ट होने लगेगी बता नहीं।, नहीं तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म विद्या का अनुग्रह करने वाला कौन हुआ सहयोग करने वाला कौन हुआ कर्म पर है ब्रह्म विद्या का सहयोग करने वाला कर्म हुआ ना तो यहाँ पर कर्म से सहकृत हुई विद्या तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्णाश्रम के कर्म है ये विद्या के उपकारक है विद्या के उपकार, से उपकार करने वाले या ये तो विद्या अनुग्राहक हाँ है मतलब अनुग्रह करने वाले उपकार करने वाले अथवा अनुग्रह तो यहाँ पर वर्णाश्रम के कर्म से उपकृत विद्या हुई अथवा अनुग्रहित विद्या हुई रखमी अनुगृहित कौन हुई इसलिए और किससे अनुगृत हुई वर्णाश्रम के धर्म से अनुग्रहित विद्या अनुगृहित कर तो उपकृत ठीक है वर्णाश्रम के धर्म से अनुग्रहित विद्या ही अंग्रहित विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं नीश, नीश का है क्या है मोक्ष और हैं प्राप्ति प्राप्ति को कहते दोबारा इस प्रकार विचित्र शक्ति वाले इस प्रकार विचित्र शक्ति वाले परमात्मा को विषय करने वाली तथा कर्म अंग वाली विद्या का उपदेश करते पहले के मंत्रों में अंतरम पस, उसके पश्चात केवल कर्म का अवलंबन करने वाले चा और केवल विद्या का अवलंबन करने वालों की निंदा करते हुए वर्णाश्रम के कर्म से अनुग्री विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं अब ध्यान देना तो अब ध्यान देना तो ये अनुग्रह विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं ना तो ये बताया जाएगा किसमे ग्यारहवे विद्या है ना बाद में बताया जाएगा बाद में क्या बताएंगे वर्णाश्रम के धर्म से अनुग्रहित विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ये विषय कहाँ पर आएगा और यहाँ पर तो निंदा आई ठीक है ऐसा देखना तो किन शब्दों से कहते हैं पर ये विद्या मुकाशित इत्यादि के द्वारा ठीक है तो ये ध्यान देना तो ये वर्णाश्रम के अनुकूल कर्म वर्णाश्रम से अनुकूल विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है किस मंत्र में कहा जाएगा हाँ तो देखना यहाँ पर एक नंबर नहीं है ना एवं क्या और इस प्रकार क्या एवं एवं अनुसार होना चाहिए औतारिका ये तीनों मंत्रों की मिलाकर औतरणी का है समझ बात तीनों मंत्रों की एक साथ ओतरणी का है तभी कहते बनेगा निश्चय समाप्ति मा समझ गए तीन मंत्रों की एक साथ ओतरणी हो गई तो अन्दम तमाप्रमूशन दीय्या इत्यादि के द्वारा कहते हैं अंधम तमा प्रविशन अभिद्याम ये अभिद्या जो केवल कर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं, हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं या अति गहन अज्ञान को प्राप्त करते हैं लगेगा जी। अब देखना ये है ना मंत्र में ये करते किया है में। भोग ईश्वर प्रसाता भोग और ईश्वर में आसक्त ईश्वर्य भोग मतलब सुख सुविधा में आ सकते हैं और किसमें ईश्वर में सोचते है ना कि हमारा बना रहे, बना रहे, तो ईश्वर में आ सकते हमारा तो प्रभाव बना रहे ये तो साधना का पद जो है ना यहाँ व्यक्ति जीते जी ही जो मर जाए ना तो समझ लेना वही भगवान को पा सकता है जीते जी मर जाए लोग सकता है है नहीं तो जो भोग और ईश्वर में आ सकते और ये गया। मंत्र में आए हुए पद का क्या है कर्म मात्र की ज्ञान से रहित केवल कर्म ज्ञान के मतलब ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या से रहित केवल कर्म ठीक है अब कहेगी अविद्या कर्म कैसे कर दिया है ना अविद्या से कर्म कैसे कर दिया तो इसमें बताते हैं अविद्या कर्म संज्ञान शक्ति ही स्थिति स्मरिये ही करते क्योंकि अविद्या कर से कर्म क्यों किया तो इसमें हेतु वही करते क्योंकि अविद्या कर्म संज्ञा न्यात शक्ति स्थिति ऐसा स्मरण किया जाता है अथवा ऐसा पुराण में कहा जाता है स्मृति में कहा जाता है ठीक है हाँ अब ध्यान देना तो ये विष्णु पुराण का वचन है यहाँ पर कहते हैं अविद्या कर्म संज्ञा या अविद्या कर्म का नाम है अविद्या कर्म की संज्ञा है अथवा अविद्या क्या है कर्म का नाम नाम. तो विष्णु प्राण में अविद्या नाम किसका है कर्म, कर्म, कर्म, कर्म। का तो अविद्या से अविद्यान आए तो फिर उसमें किससे कि बंधन समझना चाहिए कर्म के बंधन किससे बंधन समझना चाहिए अविद्या जो है कर्म सत्य कभी कहते हैं पूर्ण साफ कर्मरूप विद्या कर्मरूप विद्या इसी के सिद्धांत को मानी जाती है लिखेगा और तृतीया शक्ति स्थिति की यह शक्ति मानी जाती है तीसी सकती मानी जाती तो है अविद्या शक्ति है देखना टिप्पणी देखेंगे ध्यान देना को तो परमात्मा रूप शक्ति हो गई प्रथम तो परमात्मा रूप शक्ति कैसी हो गई और आत्मा रूप शक्ति हो गई दूसरी तीसरी सकती अविद्या हो गई टिप्पणी देख लो विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता यहाँ विष्णु एवं शक्ति ही विष्णु एवं शक्ति विष्णु शक्ति विष्णु एवं शक्ति विष्णु ही शक्ति विष्णु रूप शक्ति विष्णु शक्ति नहीं यहाँ पर जो है ना यहाँ पर पराशक्ति विष्णु को ही गया है यहाँ पर विष्णु शक्ति परा पराप्रोक्ता तो फिर कौन सी शक्ति है उसका उल्लेख भी तो होना चाहिए ना तो वहाँ प्रसंग विष्णु को ही शक्ति का है विष्णु रूप शक्ति पर कही गई है तथा क्षेत्र व्याख्या पर उसी प्रकार क्षेत्र नाम वाली क्षेत्र कर आत्मा जी गीता में क्या है क्षेत्र कहते हैं क्या कहते हैं चेतन योगी और जो इस शरीर को जानता है उसे क्या कहते क्षेत्र तो उसको शरीर को जानने वाला शरीर का ज्ञाता कौन है चेतनात्मा चेतन आत्मा जीवात्मा तो जो जो चेतनात्मा शरीर में है वो क्षेत्रज्ञ है तो यही जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है ना विभाग योग है वो अध्याय क्षेत्र को विभाग पूर्वक मरना है क्षेत्र पंक्ति लगाइए और क्षेत्र दूसरी शक्ति और अविद्या कर्म संज्ञान्या अविद्या कर्म का नाम है ये दोनों से भिन्न तीसरी शक्ति कही जाती है अन्य का भिन्न दो से भिन्न तीसरी शक्ति कही जाती है ऊपर आइए लग जाएगा उपास कि भोग और ईश्वर में आ सकते जो मनुष्य ब्रह्म विद्या से रहित केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं एक मिनट। अविद्या जो है ना और क्या है वो जो कैसा जो है वो सब पूरा नाच तो वही करा रही है आदमी को जितना परेशान कर रही है अविद्या सबको तो देखो वही शक्ति है तो है वो समस्या खड़ी हुई है पूरी, पूरी समस्याओं की कि यही है है ना तो यहाँ तो माया शब्द का कोई अवकाश नहीं है है ना ये सही राय तो क्या है शंकर वेदांत की वो परिभाषाएं लोक में पिछली हो गई हैं। अब कहते हैं ना वैष्णव सिद्धांत में तीन तत्व है चीज अचीत ईश्वर तमाम लोग कहते हैं क्या जीव ईश्वर और माया तो ये अचेतन प्रकृति है ना इसको माया कहा जा सकता है लेकिन मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग करते हैं प्रकृति का जो ये और लेकिन यहाँ जो ये, अच्छा ये अचेतन प्रकृति है ना ये अचेतन क्या है प्रकृति इसको सांकर सिद्धांत में माया शब्द से ही व्यवहार करते हैं यहाँ भी माया कहने में कोई रोक नहीं है क्यों माया क्यों कहते हैं क्यूँकी ये देखो विविध विचित्रकार रूप में परिणत होती है अब है तो एक ही प्रकृति अचेतन अब इसका ही पूरा संसार ये क्या है कि यह पेड़ पौधे लताएं मकान और नदी पर्वत पहाड़ विचित्र रूप में परिणाम को प्राप्त हुई है।, रूप में हो गई है इसलिए इस प्रकृति को क्या माया। इस दृष्टि से है ना और ये तो कर्म है कर्म तो सर्वथा अलग ही है ना ये कर्म का नाम अविद्या है यह अविद्या किसका नाम है कर्म का शंकर सिद्धांत में अविद्या और ये अचेतन एक ही वस्तु है अविद्या और अचेतन मतलब जो अविद्यात्मिका प्रकृति ये अचेतन त्रिगुणात्मिका प्रकृति और अविद्या यही चीज है कहाँ कहाँ जगह में, थे थे थे थे थे। में माया का प्रसंग हर जगह अलग अलग रुद्ध में जैसे देखना राक्षसों के जो सामर्थ्य है ना बड़े बड़े वहाँ राक्षसों के सामर्थ्य के लिए भी माया का प्रयोग किया आया है जैसे विष्णु पुराण में आता है कि भगवान ने क्या है थी? के सूरज किसकी किस गर्भ के बालक की रक्षा की है ना विष्णु ने एक दूसरा आया है हाँ hmm. परीक्षित के पसंद में श्री कृष्ण मालूम है, है। hmm. hmm. hmm. हाँ तो संभरासुर की माया के टुकड़े टुकड़े कर दिए सुदर्शन चक्र में इस अब इसमें पुराण में है तो वहाँ माया शब्द का कोई झूठा अर्जन नहीं है वो अस्त्र शस्त्र के लिए वहाँ माया श्रया है न वहाँ क्या है सुर की माया कर लिए तो वहाँ माया शब्द का प्रयोग किस में है समरासुर के अस्त शस्त्र के लिए तो माया शब्द वहाँ अस्त के में आ गया और कहीं कहते हैं है की देखो राक्षस गया अकेले गया कुछ नहीं लेकर गया अपनी माया के सब पर तो माया उसका सामर्थ है अलग अलग है सब माया शब्द गया अर्थ है संभव यात्र माया का क्या है संकल्प क्या है इस कारण हाँ इंद्रो माया भी, भी, ये ये तो यहां भी माया धर्म संकल्प है माया वैनम ज्ञानम संकल्पात्मक ज्ञान तो निगर है तो माया शब्द के अलग अलग अर्थ है माया मतलब आश्चर्यनक जो कार्य करे उसको क्या कहने अलग अलग अर्थों में माया शब्द है एक ही अर्थ में नहीं है अब जो सांकर सिद्धांत में समस्या ये भी है की कहते हैं माया प्रकृति और एक ही अर्थ में है तो, तो क्या होता है ज्ञान होने से क्या होता है अविद्या अविद्यावृत्त हो जाती है तो फिर कहते हैं तो इसलिए फिर क्या है? संसार नहीं रहना चाहिए तो कहते हैं संसार नहीं रहता है वो कहते हैं तमाम तरह के झूठ घूटते रहते हैं संसार ही नहीं है। तो वो दिखाई दे रहा है तो अभी यदि यदि ये अविद्या जो है बंधन का कारण अलग मान लो ये प्रकृति अचेतन अलग मान लो तो ज्ञान पे क्या है बंधन के कारण अविद्या दूर हुई ये थोड़ा दूर होगा ये ज्ञान क्यों बना रहेगा ये है कि क्या पहले जो है उसको आप स्वतंत्र समझते थे। फिर आप समझने लगे ब्रह्म समझते थे पतन समझने लगे ब्रह्म दृष्टि हो गई यही होता है ना तो वहाँ एक मान्य से बहुत बड़ी समझता है तो समझने के लिए शादी माया शब्द का किस प्रसंग में क्या है आप सही नवम आने कहते है न सही नवम आने इसका सरल शब्दों में कैसे समझा जाए कोई कहे सिंधो का दो वर्ष होता है सिंधु देश में उत्पन्न घोड़े को भी कहते हैं सिंधु सिंधु देश, देश पाकिस्तान में है और वो सिंधु नमक मतलब वहाँ की खान से निकलता है तो प्रसंगानुसारोजन जा करने के लिए कोई बैठा है सिंधुआ माने तो कोई अश्क को ले जायेंगे क्या अच्छा और जब यात्रा के लिए प्रसंग है तो सिंधु माने से क्या कहेंगे तो वही प्रसंग के अनुसार समझा जाएगा माया शब्द के घर में है ना तो माया शब्द अलग अलग अर्थों में है देखिए ऐसा नहीं है कुछ का, का तो अब देखेंगे तो यहाँ जो है कर्म का नाम अविद्या है यहाँ तो कर्म को तो माया कही नहीं सकते किसी भी कुमर में है, है ना कर्म को माया कभी भी नहीं कहा जा सकता है संग मत में कर्म अलग है अविद्या तो अलग, अलग है कर्म अविद्या का कर्म है उनके यहाँ अलग अलग वो संगत उतना नहीं है अब देखिए यहाँ पर अनुतिष्ठन थी एकांत मनस यहाँ पर एकाग्र चित्र से क्या मतलब हुआ जब एकाग्र चित्र से जो अनुष्ठान करते हैं वो भी अंदम तो वहाँ पर बाकी को कहना ही क्या है एकांत मन सह अनुष्ठन थी कि जो भोगौरव ईश्वर में आसक्त मनुष्य जो भोग और ईश्वर में आसक्त नहीं है वो तो फिर अंग से ही करेंगे ब्रह्म विद्या होंगे है ना आस जो भोग और ईश्वर में आगत मनुष्य ब्रह्म विद्या को छोड़कर केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे अति गहन अंधकार को प्राप्त होते हैं अब देखना अंधम कर, तो तो तो कर रहे हैं यहाँ पर अति गढ़ अंधम का क्या है और तवा कर रहे अज्ञानम तो अति गहन अज्ञान में प्रवेश करते हैं मतलब अति गहन अज्ञान को प्राप्त करते हैं अज्ञान में प्रवेश करते हैं मतलब अज्ञान को जब तो अज्ञान अर्थ किया ना अज्ञान एक ही है है नरक नहीं नहीं नहीं अज्ञान सुनो अज्ञान का मतलब क्या है जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हैं ना ये अज्ञान है ये उत्तरोत्तर होगा होता चला जाएगा है, अच्छा रुको पहले हम तो पहले वो सुनो है न उनका अज्ञान कैसा होगा दृढ़ होता चला जाएगा और जो करोड़ों का विद्या है वो भी दृढ़ होती चली जाएगी है आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो भी टोटा जाएगा कर्म रूप अविद्याली जाएगी है ना ठीक तो है अब देख ना अब वा, वा की लगा है तो वह मतलब अथवा से जो तो अज्ञानम हो गया ना दूसरे दुणी। दुणी। पक्ष में अर्थ है त्रुवर्ग अभिशंग त्रुवर्ग से संबंध के कारण है ये जो ये ऐसा कर्म अनुष्ठान करते हैं वो मुमुक्षु है मोक्ष रूप फल चाहते हैं धर्म काम रूप फल चाहते हैं जो केवल कर्मानुष्ठान करते हैं तो वे मोक्ष फल उनको मिलेगा नहीं, उनको कौन कौन फल मिल सकते हैं तिरुगर तो हैं, धर्म, धर्म अर्थ काम की धर्म अर्थ काम से संबंध होने के कारण है, है? क्या हुआ धर्म अर्थ तथा काम से संबंध होने के कारण है।, है तो इससे संबंध नहीं संबंध होने के कारण नान्तरिकम का है अवश्यम भावी नान्तरिकम का क्या होता है अवश्यम भावी नार की शरीर होता है उनका नरकम शरीर में प्राप्त होने वाले शरीर को क्या कहते हैं नर की शरीर संबंध होने के कारण नारकी शरीर अवश्यम भावी होगा यदि कहेंगे कर्मानुष्ठान से नार की शरीर कैसे मिलेगा अरे भाई कर्मानुष्ठान हमेशा करते रहते हैं और ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त नहीं हुए तो कभी न कभी पाप होगा की नहीं होगा कभी भी कुछ हो सकता है समझ लेना शरीर तो जो मोक्ष साधन में प्रवलित नहीं हुआ है केवल कर्म अनुष्ठान करता है तो कभी न कभी बड़ा भारी पाप करेगा जिसके कारण क्या है वो नर की शरीर मिल जाएगा लग जाएगा कम कर रहे अवस्थ्य नरकी शरीर अवस्थ्यम भावी नारकी शरीर को प्राप्त करते हैं ठीक है, है? अति गार्ड मतलब घोर नारकी शरीर को प्राप्त करते हैं अति गार्डम करते क्या करेंगे घोर नरकी शरीर को प्राप्त करते हैं हुआ तमह तीन अर्थ हो गए पहला ज्ञानम फिर कम, और फिर क्या फिर क्या हाँ, कि वो त्रिवक्त संबंध होने के कारण अवश्यम भावीम भावी अंधकार भावी को प्राप्त करते हैं किसको अंदिकार। तो अंधकार कहाँ मिलेगा नरक में के? हाँ। है ना करके हाँ। अंधकार को प्राप्त मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता अंधेरा निधे देखता है वहां दिखाई भी नहीं देगा और परेशान हो चुके नहीं, तो नहीं, नहीं करते हैं अवधि को होते हैं। है ना ये को अब कहते हैं क्या अथर्वर्णिका और अथर्वेद की अध्ययता अथर्वेदा केवल कर्म की अनु केवल कर्म निर्ता नाम केवल कर लगे रहने वालों को? दुखान कि केवल कर्म में में लगे रहने वालों में दुख का संबंध संबंध हैं दुख का संबंधा ये देखते पढ़ते हैं कि दुख का संबंध पढ़ते हैं लगाइए दुखान वृत्तिम करते दुख का संबंध किस में? केवल, में केवल कर्म में केवल कर्म में निरत रहने वालों में केवल कर्म में निरत रहने वालों में दुख का संबंध कहते हैं या केवल कर्म में निरत रहने वालों का अथर्वर्णिका केवल कर्म निरसान दुखानी है, का है। दुखान दुख का संबंध यहाँ पर है ना दुख का संबंध कहते हैं दुख का बना रहे दुख के संबंध या ठीक है दुख की विद्यमानता ये मुंडकोपनिषद है अथर्वेद का है मुंडोपनिषद का, का है वेद का, का, का है ये तो मुंडक तीनों के हैं इकट्ठे से देखिए तो यहाँ पर अथर्वेद का मुंडक उपस्थित है देखिए लवा हेते अष्टादोत्तम अवरम ये सुकर्मा ये त्रेय यभिन जरा मृत्यु के पुनरेवा मृत अच्छा। है ना अच्छा होता करता नौका हुँ? अब देखो यहाँ पर अष्टादोक्तम अवरम ऋषुकर्म अष्टादशोक्तम को थोड़ा टिप्पणी के सारे चलेंगे सोडस ऋतविजा मतलब कि एक बहुत सारे कर्म अनेक प्रकार के कर्म होते हैं एक कर्म जैसे में सोलह ऋतविज होते हैं मतलब करने वाले पंडित, है ना? तो सोला या सोला कह सकते सोला और पत्नी इति पत्नी सही यजमान कुल मिलाकर कितने हो गए सोलह आचार्य हो गए पत्नी हो गयी यजमान हो गए, गए अठारह हो गए ना इसी इस प्रकार अष्टादश कर्तृत्व अठारह अठारह कर्ता के द्वारा कर, कर्तिक है ना कर्ता है जिसके उस कर्म को क्या कहेंगे कर्त्रिक। थे। थे। है ना मतलब सरल शब्दों में कर्ता से सात दिखा गया अठारह कर्ता से सात दिखा गया कौन यज्ञादी सभी यज्ञ आदि कर्म में अठारह कर्ता नहीं होता किसी में होते हैं ना तो वो उपलक्षण हो जाएगा सभी प्रकार के कर्मों का ऐसा लगाइए अठारह प्रकार के कर्ता से साध्य कहा गया साध्य कहा, कहा गया कौन यदि कर्म ठीक अच्छा। है और वही टिप्पणी देख लो टिप्पणी देख लेना ये सोलार यजमान के सहित पत्नी इस प्रकार है क्या पत्नी पत्नी सहिता यजमान अच्छा इही है ना अन्द कैसे लगाएंगे क्या पत्नी सात गया यज्ञ आदि कर्म किस शब्द तो का अर्थ तो हुआ अष्टादोक्त किसका में देखना अष्टादशोक्ता अवरम लिखा हुआ है ना अवर कर्म अवर का क्या अर्थ होता है तुच्छ तो कर्म को तुच्छ क्यों कह दिया इतना बड़ा जो यज्ञ है जो बहुत लोगों से साध दे उसको श्रुप अवर क्यों कही थी तुच्छ क्यों कही थी उसका हेतु बताते हैं अल्प फल से और अल्प फल होने से मतलब ब्रह्म विद्या का फल क्या है अनंत है सारे ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है मोक्ष का कोई अंत होगा क्या तो ब्रह्म विद्या का फल तो अनंत है और कर्मों का फल उसकी अपेक्षा क्या है, है। अरे स्वर्णी मिलेगा तो दिन मिलेगा? है, दिन आई आई कितने दिन का मिलेगा लोग कहते हैं आयु बढ़ जाए कितने दिन की आयु तुम्हारी बढ़ जाएगी कितने दिन जीवित हो गए क्या कर लोगे है ना और जो भी पदार्थ मिल भी जाए तो कितने दिन आपके साथ रहेगा कितने दिन साथ रहेगा जो आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा दिन रहने वाला इसका कोई ठिकाना नहीं ये ये क्या रहते हैं तुम्हें तो भी धोखा देता है और कब छूट जाएगा पता ही नहीं है कि कर्म को अवर क्यों कहा है अल्प फलत्म है, तो तो है ना तो अल्प फल तो होगा अल्प फल ठीक है और अल्प फल होने के कारण हुआ कर्म कैसा है अवर कर्म है तुच्छ कर्म है तो अष्ट उमूल में देखना अष्टादश कर्ता के अष्टादश करता से साध्य कहा गया तुछ कर्म, कर्म। में नहीं हुआ ना मूल में अठारह से कहा गया तुच्छ कर्म करते जिन जिन? जिन हाँ। ये जिन यजमानों में जिन यजमानों में येसु लग गया ना टिप्पणी थोड़ा देखना तत्कर्त हुआ कर्म येसु पुरुष येसु येसुष जिन जिन पुरुषों में अनुष्ठी माना अस्ति, जिन पुरुषों में अनुष्ठिमान है या जिन पुरुषों के द्वारा अनुष्ठीमान है न ऐसा लगाना ऐसा अनुष्ठी लगाना लग जाएगा मानम मान कर में जिन अनुठी में है या जिन में है लग जाएगा एक और देखना मूल में यज्ञ रूपा है ना तो यज्ञ रूपा करते कर् किया टिप्पणी में यज्ञ प्रधान है ना पुरुष मूल में मूल में आइए अष्टादशोत्तम कर्य अठारह कर्ता के द्वारा श्राध्य कहा गया तुच्छ कर्म जिन यजमानों में है लगेगा जिन में। हाँ जिन यजमानों में है मतलब जो यजमान उनको करते है। हैं जिन यजमानों का है अष्टार द्वारा गया में जिन यजमानों में है मूल लगा रहा हूँ मैं जिन यजमानों में है है ना और फिर यज्ञ रूपा लिखाएगा तो यज्ञ रूपा करज्ञ प्रधान यज्ञ की प्रधानता वाले हुए पुरुष उनके जीवन में यज्ञादी कर्मों की प्रधानता है ना तो यज्ञ यज्ञ रूपा क्या अर्थ है यज्ञ की प्रधानता वाले हुए पुरुष की प्रधानता वाले, वाले, वाले ये पुरुष हैं, अधिका के समान है कैसे वो कमजोर नौका जीर्ण नौका के समान है जीर्ण नौका नदी पार कर सकती है तो ये भी क्या है संसार को पार नहीं कर सकते ये रहेंगे अब देखो देखना टिप्पणी में ये यज्ञ प्रधान है, लगा? आ, के समान है।, है? है? इसका क्या मतलब हुआ की संसार से पार नहीं जा सकते है टिप्पणी में संसारणों पारम न गंतु प्रभुवंती संसारणों करते संसार सागर अरणों करते सागर कि संसार सागर को पार जाने में समर्थ नहीं है मूल बात में हाँ ये बिल्कुल वैदिक कर्म अनुष्ठान की बात है शुद्ध शास्त्रीय कर्मों की बात है जो तो पाप कर्म करते हैं उनका तो यहाँ पर उल्लेख ही नहीं है तो मुख्यों की दृष्टि में ये सब ऐसा है एकदत श्रेया ये अभिनंदन की ये करते जो लोग एक तत्क करते इसको श्रेया करते कल्याण का साधन मान अभिनंदन करते हर्षित तो होते ये मूढ़ जो मूढ़ मनुष्य जो मूढ़ मनुष्य हाँ एक करते इस कर्म को श्रेया करते कल्याण का साधन मानकर जो लेना जो मूल मनुष्य कल्याण का जो मूल मनुष्य यह कल्याण का साधन है यह कल्याण का साधन है ऐसा मानकर जो मनुष्य यह कल्याण का साधन है ऐसा मानकर अभिनंदन की हर्षित होते है हर्षित जरा मृत्यु से पुनः एवं अभियंती पुनः एवं पुनः हुए फिर भी पुनः अभी हुए फिर भी जरा मृत्यु एवं अभियंती जरा और मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं पुनः अभी फिर भी वे आगे भी क्या प्राप्त करते, है? जरा प्राप्त करते हैं जरा और मृत्यु को भी प्राप्त करते रहते हैं जो हर्षित होते हैं और वैसा वो हर्षित होने वाले और वैसा कर्म करने वाले है ना हर्षित होने वाले भी और हर्षित होकर कर्म करने वाले भी क्या है कि पुनः फिर भी आगे भी जरा और मृत्यु को ही प्राप्त करते रहते हैं वो कमजोर नौका के समान है वो संसार में डूबने वाले हैं ऐसा अभी यहाँ पर देखिए लगे पंखे तो सुखी क्या इसी सुखी का मुंडक का अठारह कर्ता के द्वारा अथवा अठारह यजमानों के द्वारा साथ से कहा गया तुच्छ तो कर्म जिन यजमानों में है निए। निए। ये, ये, ये, ये ये ये यजमान यजमान की प्रधानता हुआ ही है ना पर करते कमजोर और प्लवा करते नौका के समान जी कर हैं यहाँ पर ये कमजोर नौका के समान ही है यह निश्चित रूप से कमजोर नौका के समान है ठीक है तो अच्छा ये मूढ़ा जो मूढ़ इसे कल्याण का साधन समझ कर के हर चीज होते हैं ते पुना अभी। ते पुना ये फिर भी जरा मृत्यु एवं की जरा और मृत्यु को है ना? जरा और मृत्यु को ही प्राप्त करते रहते हैं ऐसा जो है ये मुंडक श्रुति कहती है तो केवल करुण में जो लगे रहते हैं उनको दुख की उनके साथ दुख का संबंध अथर्वेद पाठी कहते हैं लग जाएगा मंत्री हाँ अब देखना तो अभी क्या बताया गया यहाँ पर केवल कर्मनिष्ठ को प्राप्त होने वाला फल अब केवल ब्रह्म विद्यानिष्ठ को प्राप्त होने वाला फल कहते हैं लोग तो सोचते हैं क्या करना है संध्या और नाम सबके ना, मतलब गया। नहीं उसके प्रयास कर रहे हो ज्ञान प्राप्ति का हो गए तो वो तो छोड़ो अलग हो गए नहीं वो जो प्रयास कर रहे हैं वो तो करते ही नहीं है वैसा कहने वाले कुछ तक हुई इवते तमो तमो या वो विद्यायाम रहा तो अब यहाँ पर तथा करते, करते हैं मात्र अंद है? कर्म मात्र निष्ठ प्राप्त अधिकम तमहा तथा काम मात्र निष्ठ केवल कर्म कर्मनिष्ठ को प्राप्त कर्म होने वाले केवल कर्म कर्मनिष्ठ को प्राप्त होने वाले घोर अंधकार पे या या घोर अज्ञान से अधिक अज्ञान को अधिक को प्राप्त करते हैं लग गया अधिक अज्ञान को प्राप्त कर अज्ञान को प्राप्त करते, करते दोनों कर सकते ठीक है तो कैसे तो ये देखना ये हा। हा? किया है विद्याम विद्याम है विद्या मात्रे ऊ कर्थ ये हो है ना यह मात्र विद्यायाम क्या विद्या मात्रे और वो कैसे एक विश्लेषण लगाया स्वाधिकारोचित कर्म परित्यागन अपने अधिकारानुकूल कर्म का त्याग करके अपने अधिकार अनुकूल कर्म का त्याग तो करके हाँ मतलब अपने लिए बीज कर्म का त्याग करके अपने लिए बीज कर्म का त्याग करके बीज कौन कर्म अपने लिए बीजिक कर्म का त्याग करके हैं कर्म का त्याग करके लगाइए स्वाधिकारोचित कर्म परि त्याग ने विद्या मात्रे रखा कर्म निष्ठ प्राप्त अन्य तम ठीक है ऐसा तो लगाना अब यहाँ पर तटा भूया का अर्थ होता है शब्द की से को बोध कराता है सीमा का अर्थ होता है, होता है? जिसको मतलब दुर्ग्रह अर्थ होता है कि कठिनता से भी दुष्कर मतलब कठिनता से क्या कहते हैं कठिन अच्छा अच्छा हाँ शब्द तम की यत्ता की दुर्ग्रहत्व का बोध कराता है मतलब तम की इता की अत्यधिक मात्रा को बोध कराता है सीमा का होता है सीमा यू शब्द तम की कीता के दुर्ग्रहत्व को बोध कराता है अथवा यह शब्द तम की होने का बोध है। के? जो शुक्रे होगा उसको तो आप समझ लेंगे जो शुक्र होगा उसको आप सु... सुनो सुनो सुनो जो शुक्र होगा उसको आप समझ लेंगे और जो दुर्ग्रे होगा उसको समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे तो इसका मतलब कठिनता से समझ पाएंगे मतलब वो असीमित है मतलब बहुत उसकी कोई सीमा नहीं इतना अभियान है अनर्वचनीय शब्द यहाँ नहीं, नहीं तो लोग यहाँ नहीं करते अनिर्वचनीय <laughs> शब्द का लोग यहाँ करते नहीं है करना भी चाहे तो में किया जा सकता है आचार्य करते नहीं मतलब ठीक ठीक निरूपण ना कर सके प्रतिमा का निरूपण नहीं हो हाँ भे शब्द का लेकिन हाँ हाँ मतलब ये शब्द स्तम की दुर्ग्रहत्व को बोर्ड कराता है की स्तम की समझ से पर है इतनी अधिक य कैसी समझ के उसका गोध कराता है और देखना उकार उत्तर पद अन्वे उत्तर पद विद्या मंत्र में विद्यायाम के पहले ऊ लगा हुआ है ना तो पूर्व पद ऊ है उत्तर पद क्या है विद्यायाम कहते हैं कि उत्तर पद के साथ उकार का अन्वय करना चाहिए उत्तर पद कौन है हाँ विद्याम पूर्व पद ऊ है उत्तर पद विद्याम है तो कहते हैं कि उत्तरपद पद के साथ उकार करना चाहिए तो क्या हो जाएगा विद्यायाम एव रथा केवल विद्या में ही रथ है